श्रीमद्भागवत महापुराण दसमस्क अथा विशोध्याय वरुण लोकस को छुड़ा कर लाना कल्लाम श्रीशुकुवाच एकदश्या सभ्य जनादनम स्ना नंदस्तु कालिंद जलमा विशत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 महत्या जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतरिंद्रिय और बहिरिंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की भगवान के दर्शन से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 और योगियों के परमात्मा है आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है ऐसा श्रुति कहती है मैं आपको नमस्कार करता हूँ अजानता माम के नूढ़ आनी तो यम तव पिता तंतुअर् प्रभु मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता वही आपके पिताजी को ले आया है आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए मवाप्य अनुग्रह कृष्ण करोविंद निहता बे स पिताते थे पितृवत्सल गोविंद मैं जानता हूं कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं ये आपके पिता हैं। इन्हें आप ले जाइए परंतु भगवान आप सबके अंतर्यामी सबके साक्षी हैं इसलिए विश्व मोहन श्री कृष्ण आप मुझ दास पर भी कृपा की कृष्ण भगवान विश्वर आधायाघात स्व पितरम बंधुना चावन बुदम श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण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 नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा तथा यह भी देखा कि वहां के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं उन्हें बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने ब्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बातें कह सुनाई थे तो सुक्य धियो राज गोपाश्वरम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 कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे जनो वे विद्या काम कर्म भी उच्चा स्वाम इस संसार में जीव अज्ञान व शरीर में आत्मबुद्धि करके भाति भाति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है फिर उनके फल फलस्वरूप देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि ऊंची नीची जोनियों में भटकता फिरता है अपनी असली गति को आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता दर्शया मास गोपा तमस परम परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को मायांधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया सत्यम ज्ञानमंतम यद्रह्म ज्योति सनातनम यद्य पश्यो गुणा पे समाता भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य ज्ञान अनंत सनातन और ज्योति स्वरूप है तथा समाधिनिष्ठ निष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं ृद नेता ने जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म में भगवान उन गोपों को ले गए वहां उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई वे ब्रह्म में प्रवेश कर गए तब भगवान ने उसमें से उनको निकालकर अपने परम धाम का दर्शन कराया तत्र पर उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर कर नंद आदि गोप परमानंद में भग्न हो गए वहां उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं यह देखकर वे सब के सब परम विस्मित हो गए श्रीमद्भागवते महाप्राढ़ सहिताया दसम स्कशोध्याय